Allahumma <laughs> sallia ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin साक्षात अपरोक्ष क्या है जो बात कही एक तो परोक्षण परोक्षमा दृष्टि से ओझल संस्कृत हमेशा हम ऐसे बोलते हैं अवेद्य सती अपरोक्ष वेद्य है घट की तरफ है और पर है स्वर्ग कुत्र और स्वयं प्रकाश मानव जो दसु ब्रह्म भी है घर कुत्रह और परेक्षण है स्वर्ग कुत्र और स्वयं प्रकाश मानव जो ब्रह्म है ब्रह्म है माने शरीर के भीतर रहते हुए या जगत तो के भीतर रहते हुए परिचन्न रहते हुए उसका नाम ब्रह्म मतलब नहीं है ये स्वयं अद्वितीय ब्रह्म है और बाकी जो कुछ अलग अलग अलग भाषा है वो तो तत्व नहीं है तो इस बात को भिन्न भिन्न रीते से विवेक करके जाना जाता है सिद्धांत तो तो सही है आपको तो यदि केवल चार रूप में याद रखना है तो इतना रखना पड़ेगा की ये अपना आत्मा ब्रह्म है अगर याद रखने से आपको संतोष हो जाए तो याद रख लो और इसके सिवा दूसरी केवल बच्चे नहीं है सब तो अपना आत्मा है तो याद रखने से काम नहीं चलेगा याद के रेख अठौरों में खत्म हो जाएगी एक बुढ़िया दवा में खत्म हो जाएगी एक इंजेक्शन में खत्म हो जाएगी सूत्र में खत्म हो जाएगी हाँ ये वृत्ति को कितना भी रोग रखे उतना फिर वह सो जाएगी से तो बता नहीं सकते तो वृत्ति को रखने के आधार पर जो भी आपका अनुग्रह होगा वो बिल्कुल गलत होगा जो लोग कहते हर समय याद बनी रहे तो हर समय वृत्ति बनी रहे आपको उस सिद्धांत का ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा जो वृत्ति के रहने पर भी और न रहने पर भी समान बता रहे उसकी स्मृति रहे कि न रहे उसमें स्थिति हो कि न हो इसमें शरीर की मृत्यु हो कि न बना है उसमें समाधि हो कि दिक्षित हो। यदि आप किसी खास विशेष खास वस्तु को खास माने संस्कृत भाषा में उसको विशेष बोलते हैं यदि किसी विशेष वस्तु को क्रिया के वृत्ति के स्थिति को अधार को अभ्यास को टिकाये रखने की कोशिश करोगे तो तुम उसके साथ बढ़ गए और बढ़ गए फिर वो जब नहीं मिलेगा तब देखेगा अपने मन मन से बाँध बना बना के और उसमें दाँत बन जाते हैं साक्षात अपार्थ ब्रह्म दूसरे को देखने के लिए बुद्धि की जरूरत करती है दूसरे को देखने के लिए दृष्टि की जरूरत करती है पर अपने आप को देखने के लिए बुद्धि और दृष्टि की जरूरत नहीं करती है वो स्वयं है वो न की तरह है ना की तरह है बिना तो न घड़ा सिद्ध है ना स्वर्ग आद हो न बुद्धि शुद्ध हो तो इसको ढूंढने का उपाय क्या है भिस्ती क्या है इसको जानने की जो बाहर की बस्तिया है उनको नीति नीति के द्वारा निषेध करना करते चलो। सब का निषेध कर देने पर यहां तक कि निषेध का भी निषेध कर गए न जिसका निषेध नहीं किया जा सकता उसका नाम होता है आत्मा और वो अद्वितीय ब्रह्म है इसे सिवा दूसरी कोई व्यक्ति नहीं है इसलिए शासक नदी गारवी जो है वो मैदान में उतरे उतरी के सामने जो लोग कहते हैं ना कि हमारे भारतीय लोगों ने स्त्रियों पर कर मूर्ख भी बना के रखा था लोगों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए तो जहां मैत्रीय छल थी विद्या से और जहां देश के समग्र विद्वान इकट्ठे हुए हैं शास्त्रार्थ हो रहा है यहां जाग्ञल ब्रह्म देवता होने का प्रमाण पत्र इस बासकमयी गार्जी ने दिया है प्रमाण पत्र दिया कितने ब्रह्म देवता है तो, इससे मालूम कहता है कि किसी स्त्री को अपने मन में ही भाव धारण नहीं करना चाहिए आत्मा को स्त्री के भी ब्रह्म है पुरुष की भी ब्रह्म है उसमें सकल सूरत का तो कोई फर्क नहीं पड़ता अब बासक में विचार भी आई उसने कहा कि जितनी भी दस्तु हैं संसार में वो अपने एक स्रोत है होता है दल जैसे जैसे जल जिस बच्चों में सुखा दिया जाता है वो बिखर जाता है डाली में पानी कम होता है, तो मिट्टी की तरह उसका कुंड नहीं बनता है तो आप लोग सख्ती सर्चित हैं बर्म तो उसका दो दम नहीं आता है नहीं हमारा पुर खाद जो है उसमें छूट छाक नहीं लगती है लेकिन हमारे गाँव के लोग बदरीनाथ जाते थे तो पांच फिर दस फेर सबके कंधे कर फिर कर रख बदरी खाते हुए चले हुए रोटी पकाने की जरूरत नहीं लेकिन चाहे कि मुख्य में दाँग ने, तो नहीं बनेगा इसमें जो पानी था वो जल चुका है तो संसार की जितनी भी बस्ती सिर्फ पालन करते हैं एक कर एक गला भी एक स्त्री एक पुरुष एक पक्षी एक पक्षी यदि उनसे भी सकता बताया कि ब्रह्मलोक तो ब्रह्मलोक का अर्थ होता है अंडारंभक उपादान ये ब्रह्मांड जिस मसाले से बनता है उसका नाम होता है ब्रह्मलोक ये सब मसाले बिल्कुल सच्चे होते हैं हो सबका बीज जहाँ सूक्ष्म होता है पशु का बीज पक्षी का बीज पेड़ का बीज पौधा का वहाँ अंगूर का भी बीज है और करेले का भी बीज है वहाँ चींटी का भी बीज है और हाथी का भी बीज है और बीज सचेतन गार्गी ने कहा कि अभी बताओ कि वो ब्रह्मलोक जो है वो कहाँ औोत है माने उस कपड़े का कौन सा सूप है उसने लंबाई की सूपी चौड़ाई की सूप थी उसका ताना बाना क्या है संस्कृत भाषा में जो प्रोतक प्रोत बोलते है न आ, उसको हिंदी में ताना बाना जैसे होता है ब्रह्मलोक रूप कपड़े का ताना बाना क्या है आप बिल्कुल किसी एक शब्द को तो पकड़ के मत रखना उस शब्द को तो छोड़ के छोड़ के आपकी बोली में जो उसका अर्थ हो उसको समझने की कोशिश करना नहीं तो आपका समझा हुआ शब्द जब नहीं होगा तो बच्चों पर उच्च रह जाएगी तो देवी जी अब आप आगे प्रश्न मत करना अच्छी प्रश्न मत करो बस समाप्त, सारा शेष जल जाएगा दोस्तों आजकल के लोग जो कहेंगे बात रहेगा सीखने को रोकता है है ना हो रहा, है ना और बेअक्कल नहीं ये तो धमकाता भी है कि तुम्हारा फिर तक गुजर जाएगा इसका अर्थ जहां तक प्रत्यक्ष और अनुमान का प्रश्न है हम बताते जाएंगे ये भी चीज ये चीजें, है ये चीज और उस प्रत्यक्ष के आधार पर जितना अनुमान हो सकेगा वही बताते जाएंगे हाँ ये अनुमान सीख है ये अनुमान सीख है तो प्रत्यक्ष और अनुमान की जो भूमिका है वो केवल तीक्ष्म जगत तक ही है हिरण गर्भ से आगे हिरण गर्भ से आगे प्रत्यक्ष और अनुमान की भूमिका काम नहीं दे सकती बोले कि जो चीज आगम के द्वारा ज्ञातव्य है जो चीज शास्त्र के द्वारा ज्ञातव्य है उसमें प्रत्यक्ष और अनुमान उनकी गति नहीं है शास्त्र गमन बस्तु को शास्त्र गम्य बस्तु को यदि प्रत्यक्ष और अनुमान के आधार पर सिद्ध करने लगेंगे आपके सामने एक कालेग्राम की मूर्ति रख ली जाए महाराज और आप प्रश्न करने लगे इसमें भगवान कैसे इसमें भगवान कैसे है? और हम समझाने लग जाएं सब कत्थर तो लाल और सपोद होते है जैसे ये काला है इसलिए भगवान है ना नीतर सोना होता है इसलिए भगवान है ना कभी गोल गोल ब्रह्मांड की तरह है इसलिए भगवान चाहे हम कितना प्रत्यक्ष और अनुमान लगावे चालक ईश्वरत्व का इस तो प्रत्यक्ष और अनुमान से सिद्ध नहीं होता उसकी तो एक अनुभूति है वो अनुभूति प्रत्यक्ष और अनुमान से नहीं होते तो बड़े बड़े भाव पुरुषों के साथ रह के हम लोगों ने ये विद्या सीखी है बोला जब आप पहले अपने आत्मा को सबसे न्यारा कीर्तन साक्षी भ्रष्टा के रूप में समझ लोगे समझ लेना हो हो जाओगे की छुट्ट हो जाओगे नहीं ये जागृत अवस्था में सत्संग में बैठकर कर उसको समझ जाओ और उसके बाद देखो की उसके सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है जब उसके सिवा दूसरी कोई वस्तु नहीं है तो ये समूचा ब्रह्मांड भी और ऐसे ऐसे कोटी कोटी ब्रह्मांड भी अपने स्वरूप ही है अपने स्वरूप के अतिरिक्त और कुछ नहीं है उस तो कोटिपोटी ब्रह्मांड आपको दिखा करके और उसने हम विष्णु को दिखाएं, इसकी अपेक्षा एक सालक की गोली देकर के हम दिखा सकते हैं कि ये जो सालक है स्वरूप ही है ईश्वर स्वरूप कहीं है विष्णु स्वरूप ही है जीवन मुक्त के अनुभव में तत्व ज्ञानी पुरुष के अनुभव में वो अपने स्वरूप से नियरा नहीं है आ, तो वो साइंस से का ईश्वर प्रसिद्ध बने है आ, वो तो ब्रह्मवेद पुरुष जब पहले आगमानुसार ब्रह्म ज्ञान होगा ब्रह्म ज्ञान होने पर मालूम पड़ेगा की समग्र ब्रह्मांड भेद गोल-गोल ब्रह्मांड जैसे अपने स्वरूप में और ऐसे कोटि-कोटि ब्रह्मांड जैसे अपने स्वरूप में और अपने स्वरूप जैसे ये ग्राम है ज्ञान बिना ज्ञान नहीं होता है पहले व्यतिरेक करके अपने स्वरूप को ब्रह्म जान लो और फिर अन्वय दृष्टि से आप जान जाओगे की ये भी ब्रह्म है एक बच्चा अपने बाप के उड़ के चल रहा हो और आप कहें कि देखो ये बच्चा अपने बाप की उंगली पकड़ के चल रहा है अब बच्चा महाराज नाराज हो गया बोले नहीं नहीं मैं अपने बाप को नहीं पकड़े हूँ इंगली को पकड़े हूँ असल में वो उंगली को पकड़ना बाप को पकड़ना होता है एक साल ग्राम सिला परमात्मा के रूप में पहचानना कुछ कुछ ब्रह्मांड को ही परमात्मा के रूप में पहचान लेना हो जाता है इसी का नाम प्रतीक उपासना होती है महाराज अब ये प्रश्न जो है ब्रह्मांड जो है ये किसने ओप्रोत है अगरे, अगरे। बोले बाबा ये प्रत्यक्ष और हनुमान ये तुम्हारे अकल की बात नहीं है कि तो तुम ऐसे जानो इसको जानने की प्रक्रिया दिन खड़ी है तो नारायण वो तो सुख हो गई वो जब सुख हो गई तब आरुणी जी आए आरुणी उलक आगम संबंधी प्रश्न प्रारंभ किया मैंने इसके बाद कैसे ब्रह्म का निरूपण किया जाता है आगम शास्त्रों में तो ने उसके संबंध में प्रश्न किया उन्होंने कहा कि एक बार हम मध्यप्रेस में रह रहे थे अरुणी ने अब अपना सुनाया मध्यप्रदेश में रह रहे थे नारायण तो वहाँ क्या हुआ कि की कपीत में उत्पन्न एक पतंजल पतंचल उनका नाम था पतंचल और कभी गोत्र उत्पन्न थे उनकी पत्नी पर गंधर्म का आदेश हुआ उन्होंने तो सुनाया सीखा दिया कि तू कौन है तो बोला कि मैं आश्रम संबंध हूं अपना नाम उसने पत्नी ने अपना नाम नहीं बताया वो जिसका आदेश था उसके ऊपर वो बताया ये नारायण बड़ी बड़ी अद्भुत बात अच्छा अब वहाँ ब्राह्मण लोग बैठे और ब्राह्मण लोग मंत्र जंतर पढ़ने लगे तो पत्नी के ऊपर जो चढ़ा हुआ गंधर था उसने पूछा कि तुम लोग क्या उस शीत के जानते हो जैसे शीत में माला घुसी होती है और उसमें सैकड़ों फूल हजारों फूल लगे होते हैं वैसे इस शीत प्रम लोग जानते हो जिसमें ये सारे के सारे लोक और परलोक जीसे हुए हैं में माला की तो ब्राह्मणों ने कहा कर जात कराने वाले पुरोहित लोग ब्राह्मण लोग कहते तो हैं ये महाराज मैंने कई जगह देखा ये साधुओं को महात्माओं को घर में घुसने नहीं देते हैं ऐसी अपनी जगह जमाते हैं है ना? कोई ईश्वर तो बैरागो की बात है, है, तो है। यहाँ तक की हमारे मीमांतको ने तो ऐसा ले लिया पूर्व मीमांतको ने की जो अंधे है चोरी तो है लंगड़े है नूले है, है न जो यज्ञ कर्म के अनधिकारी हैं, इनके संतोष के लिए आ, ये मानसिक उपासना और ध्यान और ब्रह्म ज्ञान ये सब उन लोगों से अधिकारियों से नोटे संन्यास उनके लिए जो नपुंसक अपंसक हैं उनको संन्यास लेना चाहिए ऐसे लिखा आयो है है ना हाँ आप लोग सन्यासियों को कहीं हराना मत हमारी बात सुनते है ना? लेकिन हमारे शास्त्र में ऐसी बात युद्ध ही है इसका एक प्रस्थान है एना? जो किसी कारणवश कर्म के अनिकारी हैं, उनके लिए सन्यास है और काम का शास्त्र में तो ऐसा लिखा हुआ है कि ये प्रारब्ध के मारे हैं तो किस्मत के मारे हुए लोग सन्यासी हो गए तो अभी तो हम जानते हैं कि हम लोग किस्मत के मारे हुए किस्मत के मारे हुए तो ये लोग हैं जो हमको ये कहिए ये कहिए ये कहिए चाहिए चाहिए करके दुनिया में भटक रहे हैं वो लोग किस्मत के मारे हैं जो अपनी जगह पर बैल से से बैठा है, यह सही है, यह सही है, यह सही है के से है। वो किस्मत का का तो ब्राह्मणों ने कहा नहीं बाबा हम तो उस चित्र के नहीं जानते हैं, जिसमें ये ब्रह्मांडों तो, तो, तो तो की माला घूसी हुई है बोले की अच्छा तुम ये बताओंधर हुए ये बताओ कि जो सबका नियंत्रण अंतर्गामी है उससे तुम लोग जानते हो उन्होंने कहा कि हम नहीं जानते हैं अब नारायण उसने कहा अच्छा तुम लोग नहीं जानते तो देखो अब हम एक बात तुमको तो सुनाते हैं तो गंधर्व ने कहा उस गंधर्व ने कहा कि जो इस सूत्र और अंतर्गामी को जान लेता है वो ब्रह्म देखता है वो लोक देखता है वो देव देखता है वो भूत देखता है वो आत्म देखता है वो देखता है। तुम तो तो लोग जानते है उन्होंने कहा नहीं हम नहीं जानते नहीं कभी कभी ऐसा भी होता है एक बार हम लोग कोयमबसी से कल नहीं जा रहे हैं स्वामी है। कार्तिक का बड़ा विशाल मंदिर है तो एक कौ दस बारह बरस की लड़की हमारे साथ थी तो उसने पूछा कि तुम अंग्रेजी जानते हो मैंने कहा नहीं तो मैं तो हूँ बोली कि तुम जानते हो तो मैंने कहा नहीं जानता मैं तो हूँ सिंधी जानती हूँ कैसा अंग्रेजी भी नहीं जानते तमिल भी नहीं जानते सिंधी भी नहीं जानते तब तुम तुम क्या जानते जानते जानते जानते हो? मैंने कहा बात कर रहे हैं ही हिंदी तो तो नहीं है कुछ हम हम देखो जो सब जो सूत्र को और अंतर्गामी को जानता है उसने ब्रह्म को लोक को देवता को वेद देव को भूत को आत्मा को और सर्व को संकेत के विज्ञान से सर्व का विज्ञान हो जाता है तो अब वो तो रही बालक ने जाग जी से कहा कि इसने हम लोगों को सूत्र और अंतर्गामी का उपदेश किया था अब तुम बताओ जाल कि इस के और अंतर जान के तो जानते हो क्या यदि नहीं जानते हो तो ये ब्राह्मणों के हक की जो गाय है उनको ले जाने का तुमको कोई अधिकार नहीं है तुम्हारा सिर सक के गिर जाएगा ये साधु ब्राह्मण का जो हक होता है ना वो महाराज कहीं फलता नहीं हमारे गांव में तो ऐसा प्रसिद्ध है बड़े बड़े केस पड़े हुए है खड़ह आ, ये अमित मुसलमान ने अमु ब्राह्मण को यहाँ मार दिया जैसे तो इस घेरे में हमारे गांव के पास करीबन एकड़ का है। है ब्राह्मण मार के डाल दिए गए थे अब जमीन पर ही मकान पड़ा है ये चम चम चमकता है ढाई सौ तीन सौ बरफ से पहले का बना हुआ के ऊपर चम चम चम चम अगर कोई नहीं मेरा डर लगता मैंने ढील में ऐसी जमीनें पड़ी है सैकड़ों एकड़ बोले यहाँ ब्रह्म लगता है वो साधु ब्राह्मण की जमीन इस महाराज किसी के घर में जाएगी तो कैसे कटेगी इन लोगों ने कहा देखो ये जो गाय 1000 गाय सब के तीन में 10 दस इसे है में 10 दिन आर बांधे हुए इनको तो जब तुम ले जाओगे जागे बल के तो तुम्हारा पेड़ काट के घर जायेगा ने कहा कि मैं जानता हूं इस चित्र को भी और उस अंतरयामी को भी आ, मैं जानता हूँ बोलिए तो ऐसी जानता हूं हूँ तो बोले के मैं जानता हूं मैं जानता हूं तो इससे कोई जानना फोर्म हो जाता है जानते हो तो बताओ हम लोगों को हमने इस गंधर्भ ऐसी आगम से इसका मतलब होता है आगम से आ, अनुमान से नहीं वो जो बाचक नवी जो सीख रही थी वो प्रत्यक्ष अनुमान से और उसने कहा कि नहीं हमने परंपरा से आगम से गंधर्व ऐसी तो गुरु बना कर के और हमने सीखा है सूत्र और अंतर्जानी केवल जानने नहीं जान, मैं जानता हूँ जानता हूँ कहने से काम नहीं चलेगा हम तो जो बताओ और वायु वायु गौतमो सत् वायु नयु गौतम सूत्रो अयोक पर लोक सर्वा आ। ने कहा जैसे की तुम ये प्रश्न करते हो असल में जैसे एक शरीर में प्राण रहता है प्राण सांस चलती है वही सारे शरीर को एक साथ बांध करके रखते हैं वो प्राणवायु नाम की रखते है ऐसे इसी प्राण का जो समस्ती रूप है समस्ती देव के साथ संबंध रखे हुए है उसी के कारण वही सूत्र है जिसमें कोट कोट ब्रह्मांड गुछे हुए और अपना व्यवहार कर रहे हैं यदि शरीर में प्राण न हो तो पांव उठाए न उठे चलना न हो जी बोले नहीं आँख देखे नहीं हाथ काम करे नहीं और प्राण निकल जाने पर कह देते है की शरीर मर गया तो जैसे शरीर के हड्डी को खून को रोह को पाचन को भोजन को जीव को इंद्रियों को सबको तो ये प्राण वायु अपने बस में रखती है इसी प्रकार सोच तो कोच तो ब्रह्मांड तो तो तो को एक में मिलाने वाली जो प्राण वायु है उसी में उसी में सारे के सारे भूत जो हैं, वो बधे हुए हैं, यही सूत्र है वही सबको तो तो तो समृद्ध करके रखता है आरुणि ने कहा कि यही बात को गंधर्व ने भी कही थी तो तो तुम जागुरल के जो हमने गंधर्व से सीखा था वो तो तुम जानते हो ये बात तो ठीक है अच्छा अब हमारा दूसरा प्रश्न बताओ अंतरयानी अंतरयानी कौन है अब इस सूत्र का कहने का अभिप्राय प्राणवायु तो का नियंता कौन है ये प्रश्न है नियंता माने संचालक नियमन करने वाला तो प्रिणी से पूरे करते हैं 20 तो पदार्थों की गिनती इसमें है और प्राय एक शरीर ही है ये तो बारंबार कहने का अभिप्राय यह है कि आप इस शरीर में और धरती में अंतर्जामी एक है इस बात को समय ये जो ख्याल है आपका की हर शरीर में अंतर्जामी सेतन अलग अलग है वो गलत है बुद्धि की इस गलती को मिटाने के लिए ये बात अनेक बार अनेक तरह से कही गई है हैतन को एक शरीर में बांध करके यही मैं और इसका जो मेरा तो मेरा ऐसा जो दुनिया में फंस गए हैं ये गलत है इसका जन्म मेरा जन्म इसकी मौत मेरी मौत इससे संबंधी मेरे संबंधी हैं। और इसके साथ होने मेरे साथ दुख मेरे सुख दुख इसके भय सोच मेरे सोच ये जो देह में ही अपने आप से सीमित मानते हैं ये जो आपका मित्र रूप है ना मित्र सीमित रूप है ये गलत है असली बात यही है असली बात यही है कि भले ये शरीर अलग अलग दिखाई पड़े सपने में जैसे आपको हजार आत्मा दिखते हैं हजार शरीर भारी घूमते फिर दिखते हैं उनकी एक आत्मा आप ही है कि नहीं है उनका नियंता आपका एक मन ही है कि नहीं है? स्वप्न की धरती जिसमें है उसी में स्वप्न का आदमी भी है और जो स्वप्न की आदमी स्वप्न के आदमी का नियंता है वही स्वप्न की धरती का भी निंता है भगवान आओ अंतरयामी नम अनुग्रह हमें सुनाओ अंतर्यामी अंत प्रविष्ट तुम्हारे शरीर के भीतर रहकर और सबके शरीर के भीतर रहकर सबको अपने शासन में चलाने वाला कौन है यथिव्याम तुष्ठ पृथ्वी अंतर यम पृथ्वी न वेद यश पृथ्वी शरीराम यह पृथ्वी अंतरयम या धरती से शुरू करते हैं एक पहले शरीर से शुरू करके धरती में मिलाते हैं और धरती से शुरू करके शरीर में मिलाते हैं ये मिलाने का दोनों ढंग है वो है ना बोले की अंतर्यामी धरती में रहता है पृथ्वी में रहता है पृथ्वी का मतलब ये मिट्टी नहीं है हम तो ऐसे पहले ऐसे कहते कि आपने कभी धरती देखी है कि नहीं है आप भी हद करते हैं आ, हम धरती पर चलते हैं ये लो मिट्टी उठा के लेते हैं क्या नाम धरती है मिट्टी हो मृत्यु का तो बोले अच्छा देखते हैं कि नहीं देखते हैं? देखते हैं? है देख तो रहे हैं ये धरती है क्या आप धरती को नहीं देख रहे हैं धरती के एक गुण उसके रूप को देख रहे हैं क्या अच्छा धरती में कुछ और है क्या स्वाद भी तो है ना धरती में वो क्या आप देख रहे हैं आंख से ये मिट्टी कड़ाई है कि नहीं है कि नहीं वो तो नहीं मालूम पड़ता कथा गंध भी तो है ना मिट्टी में उससे तो क्या आप आंख से आप देख रहे हैं कहीं देख रहे हैं कथा उसका स्पर्श कैसा है कि आँख से मालूम पड़ता है अच्छा उसमें क्या चक चक छो रही है जो तुम्हें आख से दिखाई कर रही है तो आँख से तो आपको तो तीन धरती दिखती है नाक से धरती का की गंध जीव से धरती का स्वाद आंख से धरती का रूप त्वचा से धरती का स्पर्श कान से धरती का शब्द जो दूसरे पंच भूतों दूसरे चार भूतों से उधार दिया हुआ है और उसका अपना है खास धरती जो, जो तो द्रव्य क्या है वो कौन सा मैटर है जिसको धरती कहते हैं वो न कान से सुनाई पड़ती है न आंख से दिखाई पड़ती है न्वचा से छील जाती है न ना नाक से सुन जाती है उसका नाम धरती है न जीत से चखी जाती है कम धरती क्या है अरे महाराज मनुष्य को अपने ज्ञान का बिल्कुल अभिमान ही अभिमान है धरती तो उस अखंड सत्ता से बिल्कुल निराली चीज नहीं है धरती नाम की चीज तो बिल्कुल अंदर है उस अखंड सत्ता से परमात्मा से निराली तो धरती नाम की कोई चीज ही नहीं है तो जन प्रतिज्ञां ये जो विस्तार है विस्तार में वो रहता है तो कहाँ रहता है इसी के भीतर रहता है तो बोले पृथ्वी देवता होगा तो दादा कोई तो जैसे इस शरीर के भीतर एक देवता बोले ना ना ये देवता भी वो पृथ्वी देवता भी उसको नहीं जानता ये समग्र पृथ्वी जिसका शरीर है और पृथ्वी के भीतर रहकर जैसे हम इस शरीर के भीतर रहकर इस शरीर का नियंत्रण करते हैं तो बोल दे जी कर ब्रह्म का निरूपण जैसे इस शरीर के भीतर रहकर हम नियंत्रण करते हैं कंट्रोल करते हैं अपने काम को सुंदर काम कोई बात छूटने लग रहे इस तरह से जो पृथ्वी का नियंत्रण करता है तो जो समी की धरती में रहकर समूची धरती के भीतर है पृथ्वी जिसको नहीं पहचानती है पृथ्वी जिसका शरीर है जो पृथ्वी का अंतर समरूप होकर पृथ्वी का नियंत्रण करता है जैसे शरीर में हम जो पृथ्वी की आत्मा है वही मेरी आत्मा आ, ये एक आत्मा ये अंतर कौन है तो ये पृथ्वी का नियंता तेरा आत्मा है लो, अंतर्यामी ब्राह्मण का सुन लो साहब जो समग्र पृथ्वी का नियंता शब्द को शायद बाबा कभी कभी सुनते हैं कि बहुत मामूली मामूली शब्द भी लोग नहीं पहचानते हैं तो नियंता का अर्थ है जो काबू में रखे जो नचावे है ना जो नियमन करे आ, जो कंट्रोल करे हो तो जो इस शरीर का कंट्रोल करने वाला है वही सारी धरती का कंट्रोल करने वाला है तुम्हारे नये में और धरती के नये में कोई फर्क नहीं है वो क्या है बोले वो अमृत है इसका नाम अमृत है वही ब्रह्म है अमृत माने वो जन्म मरण से अतीत है दे तुम मैं बोलते हो और विस्तार में बैठे हुए कोई बोलते हो कहा असल में दोनों में एक ही अमृत है जो पृथ्वी में है वो शरीर में है जो शरीर में है वो पृथ्वी में है अब देखो यही बात सब विषयों को लेकर के बोली गयी है जो कु जो पानी में रहकर पानी के भीतर है पानी जल का देवता जिसको नहीं जानता है जल जिसका शरीर है जो जल के भीतर रहकर जल को नियंत्रित करता है एक सत्य आत्मा आ, वही तुम्हारा आत्मा है वही जल का नियंता है वही तुम्हारे शरीर का नियंता है। ईश्वर दृष्टि से दोनों में ईश्वर एक है आत्म दृष्टि से दोनों में आत्मा एक है और वो जो एक है ना वही अमृत है आ, अब इस तरह से महाराज आप पढ़ना गृहधारण उपनिषद में इसी तरह जो अग्नि में है जो अंतरिक्ष में है जो वायु में है जो आदित्य में है सूर्य में, में जो दिशाओं में है और जो चंद्र सारे में है जो आकाश में है जो आकाश में रहकर आकाश के भीतर है और आकाश देवता जिसको नहीं जानता है आकाश जिसका शरीर है जो आकाश का नियंता है वो कौन है करो तुम्हारा आत्मा है असल में तुम हो। तुम जो अपने तो केवल शरीर मात्र का नियंता मानते हो ये गलत है और जो अमृत है इसी तरह जो अध्यन में रहता है समस्या में रहता है में रहता है ये अध्यात्म का वर्णन किया सारा का सारा अब बोलते हैं जो सब भूतों में रहता है और सब भूतों से अंतर है सब भूत जिसके स्वरूप को नहीं जानते हैं सब भूत जिसका शरीर है जो सबका नियंत्रण करता है जो सबका नियंत्रण करता है वही है तुम्हारा आत्मा वही है अंतर जानी वही है जीव वही है ईश्वर और जीवत्व और ईश्वर से विषण वही है अमृता फिर अध्यात्म का वर्ण करते हैं जब ये क्षण प्राणादंतरोम प्राण होना वेगा प्राण में वाणी में आख में कान में आ, मन में त्वचा में और विज्ञान में और बीज में रह करके सब के अंदर है सब जिसका शरीर है सब जिसको नहीं जानते हैं सब का जो अंतरियामी नियंता है, है ना वो तुम्हारा तो आत्मा है और वही अमृत है एक आत्मा अंतर्यामी अमृता लो ये है उपनिषद जिसका नाम है उपनिषद बोले अभी और साफ कहिएगा और साफ लो जिसको कोई देख नहीं सकता परंतु जो सबको देख रहा है सहोगा तो कोई तो पर्दे के भीतर तो नहीं महाराज वो पर्दा नसीब नहीं है है ना खूब जाना है कि अनजाना बना बैठा है आपने आपका पर्दा जैसे देखा है ये ये, ये नारायण अदृष्टो दृष्टा देख रहा है सबको परंतु इसको कोई नहीं देख पाता अश्रोता श्रोता ये सबको सुन रहा है पर तो कोई सुन नहीं पाता अमतोमता ये बुद्धि का विषय नहीं होता परंतु बुद्धि के पीछे बैठ कर सब को देख रहा है और सबकी बुद्धि के पीछे एक ही है ये, तो, ये नहीं कि सबकी बुद्धि के पीछे मैं मैं मैं अलग अलग है कोई तो बात नहीं ये विज्ञान का विषय नहीं होता परंतु सबका विज्ञान इसको है तो बोले भाई ये तो ठीक है अपने बारे में तो ये बात बिल्कुल पक्की है की मैं अदृष्ट दृष्टा हूँ मैं अश्रुत श्रोता हूँ मैं अमत मनता हूँ मैं अभिज्ञात विज्ञाता हूँ परंतु मेरे सिवाय और भी लोग ऐसे ही होंगे अदृष्ट दृष्टा अदृष्ट श्रोता अदृश्य मनता या कोई दुनिया से परे तो ऐसा हो तो बोले नहीं नानियो तो दृष्टा नानियो तो श्रोता नानियो तो सी मनता नानियो तो सी विज्ञाता एस आत्मा अंतर्ज्ञानी अमृत अतः असहा अन्य आरुण ही उपर राम जी ये तुम्हारे सिवाय न दूसरा कोई जीव रूप दृष्टा है और न कोई ईश्वर रूप दृष्टा है तुम अखंड दृष्टा हो इस तुम्हारे स्वरूप भूत दृष्टा से अलग ना कोई मनता है ना कोई विज्ञाता है ना कोई दृष्टा न श्रोता न मनता न विज्ञाता दृष्टि की उपाधि ऐसी दृष्टा श्रोती की उपाधि से श्रोता मती की उपाधि ऐसी मनता विज्ञाति की उपाधि ऐसी विज्ञाता परंतु ये तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं है ये तो जब तुम अपने को देख परिचिन्न मान बैठते हो सब दूसरे शरीर में दूसरे जीव हैं और सात शरीरों में कोई एक ईश्वर है ऐसा मालूम पड़ता है जहाँ एक और कुल एक और सर्द एक और सर्द ये भेद जहाँ नहीं है वहाँ ये कृषि नहीं है कतो अतो अन्य यदि इस सिद्धांत को तुम छोड़ देते हो और ऐसा मानते हो कि जीव बहुत से हैं। है ना और ऐसा मानते हो कि ईश्वर कहीं हमसे दूर है तो इसका फल क्या होगा तुम्हें आरती मिलेगी आरती माने जानते हो आरत हो जाओगे तुम दरवाजे दरवाजे के भिखारी हो जाओगे दुनिया दुनिया में दुनिया में है ना दर दर के भिखारी बन जाओगे आरती दुख हम ये दुख है हमको ये दुख है हमको ये दुख है हमको और सारे दुख सपने के है सारे दुख प्रदीप मात रहे हैं सारे दुख केवल माने हुए हैं अब ये उत्तर सुनते महाराज की एक ही दृष्टा श्रोता मंता और अदृष्ट अश्रोत अमक अभिज्ञात के सिवा दूसरी कोई वस्तु नहीं है जो है सो अल्प परिच्छि दोष दुख रूप से रहा है ये आर्थ कहने का अर्थ यह होता है आरती माने जिसमें आरती है उसका नाम आरत दुख तो दुख कहाँ है कि जहां आनंद नहीं है वहां दुख है तो जो आ, जहां आनंद कहा नहीं है कि जहां ज्ञान नहीं है तो ज्ञान ही आनंद है और अज्ञान ही दुख है और अज्ञान कहा है कि जहां असद भाव में असद वस्तु में आत्मभाव है तो जो असत है तो अज्ञान है तो दुख है और जो सत्य है तो ज्ञान है सो तो आनंद है तो कोई अद्वितीय है तो अब जो हैं वो बेचारे चुप हो गए बोले कि अब उसके बाद उनको तो कुछ पूछने का नहीं है अब महाराज फिर बास नवी गार्जी फिर उसे करिए बड़ी प्रबल थे किसी ने प्रमाण पत्र दिया जागे बल्कि ब्रह्म हो जागल भाई आपसे दो प्रश्न करते हैं यदि आप इन दोनों प्रश्नों का ठीक ठीक समाधान कर देते हैं, तो इस ब्रह्म विचार सभा में आपको कोई जीत नहीं सकेगा कह दिया हो कौन में तो बक्षती न जाति दुश्मकम इम कच्चित ब्रह्मोद्यम जीता। यदि आप हमारे दो प्रश्नों का उत्तर दे देते हैं, तो ये जितने ब्राह्मण विद्वान यहाँ बैठे है इनमें ऐसी कोई भी आपको जीत नहीं सकता हरा नहीं सकता इसका मतलब ये हुआ कि इन सब विद्वानों में सबसे ज्यादा जानकार ये बाचक नवी गार्गी ही थी क्योंकि सब पंडितों को उसने पर लिया था का है नौल लिया था बोले कोई नहीं जीत सकता तुमको तो जब इन दो प्रश्नों का समाधान कर दो गागी बल किसी ने बोले कहा कि वैसे पत्नी का नाम जहाँ लिया जाता है ना वहाँ पति के नाम पर लिया जाता है वो ये अमुक की पत्नी नितेज तो बोला जाता है ना न लेकिन यहाँ गार्गी का जो नाम है वो पति के नाम के साथ नहीं लिया जा रहा है पिता के नाम के साथ लिया जा रहा है बचकनी की पुत्री इसका अर्थ हुआ कि ये ब्रह्मचारिणी है इसने विवाह नहीं किया था ये ब्रह्मवादिनी ब्रह्मवादिनी माता है ब्रह्मवादिणी उसने कहा कि जैसे कोई सरकश में से दो बाण निकाल ले महाराज और एक राजा पर निशाना लगावे तो मैं तुम्हारे ऊपर दो प्रश्न नहीं दो बाण छोड़ती हूँ जाग्ञ बल जो इनसे बचने का कोई तरीका है तुम्हारे पास क्या बाण है जारगी उसने पूछा कि जब उर्धन जाग्ञ बल दियो चौ भविष्य चौमित तब ओ संच आप आपने बताओ जाग्य कि जो दी लोक ऐसी ऊपर है और जो पृथ्वी से नीचे है और जो दोनों के बीच में है और जो कुछ हुआ जो कुछ हो रहा है और जो कुछ होगा हैं? इसका मूल मसाला क्या है कसम सत औत ये ये में ओ स्रोत है इसका ताना बाना कहा है ये बताओ ये जो कुछ समूची सृष्टि दिखाई पड़ रही है वो कहाँ है तो होगा तो यदूर धोनी गारं करा पृथ्वी भूतं भविष्य आकाशीय उन्होंने कहा जो स्वर्ग से ऊपर है जो लोक से ऊपर है और जो धरती से नीचे है और जो दोनों के बीच में है और जो कुछ हुआ जो कुछ हो रहा है इस समय और जो कुछ आगे होगा वो सब का सब आकाश में है ये जो अवकाशात्मक आकाश है जिसमें वायु घूमती है जिसमें गर्मी फैलती और सुमकती है जिसमें पानी पैदा होता और बहता है मरता है जिसमें ये धरती है ये सब कहा है का अवकाशात्मक सदा का सदात्मक आकाश में मौजूद है सब सब आकाश में आकाश आकाशनीय असल में लोग जो हैं वो आकाश को तो जानते हैं पर आकाश और प्रकाश में क्या फर्क है तो इस बात को नहीं समझते हैं क्योंकि तो प्रकाश के बारे में ये अपने को तो, तो प्रकाश जानते नहीं प्रकाश जानते हैं सूर्य चंद्रमा का प्रकाश तो सूर्य चंद्रमा का प्रकाश तो आकाश में अब आकाश और प्रकाश दोनों एक है कि नहीं है प्रकाश माने ज्ञानात्मक प्रकाश अपना आत्मा यदि अपना आत्मा सर्व को अवकाश देने वाला आकाश है और सर्व को तो प्रकाशित करने वाला स्वयं प्रकाश है स्वयं प्रकाश आत्मा आकाश है और सर्वाभाषक सर्व सर्वाधिष्ठान आकाश सर्वाधिष्ठान आकाश स्वयं प्रकाश प्रकाशक है और स्वयं प्रकाश सर्वाभाषक आत्मा सर्वाधिष्ठान आकाश है जरा ध्यान तो गए इस बात पर ये दो प्रश्न क्या हैं? क्या है एक प्रश्न है अधिष्ठान संबंधी है ना? एक प्रश्न है अधिष्ठान संबंधी और एक प्रश्न है आत्म संबंधी प्रकाशक संबंधी समझो एक आकाश संबंधी और एक प्रकाश संबंधी और आकाश प्रकाश दोनों के ईक्य का अद्वितीयता का, का जो निरूपण है उसी को तो ब्रह्म कहते हैं वो अगलने बदलने वाला नहीं है वो परिवर्तनशील नहीं है विकारी नहीं है परिणामी नहीं है आरंभक नहीं है है ना नहीं है आकाश और प्रकाश ज्ञान ज्ञान और अनंत विस्तार विस्तार की कल्पना से रहे तो जरा दोनों को एक में दिला के देखो तो उन्हें आकाशे ब्रह्म ब्रह्मसूत्र में इस पर विचार आया है कि यह आकाश का विचार क्या है आकाशकल ये अधिकरण है आकाशक सलिंगा क्या आकाशाधिकरण बोलते हैं आकाश माने क्या बोले आकाश माने ब्रह्म आकाश माने ब्रह्म फिर प्रश्न किया ये आकाश किसने बोले अपने आप में तो अपने आप में अपना आप कैसा तो आगे बर्णन आएगा अब प्रश्न को तो कल के लिए रहते हैं